तो तर्क संग्रह में गुण लक्षण निरूपण ग्रंथ की चर्चा हम लोग कर रहे हैं 24 गुणों में से परिमाण तक के जो गुण है हम लोग इनकी चर्चा कर चुके हैं अपृथकत्व नाम का गुण है इसकी चर्चा होनी है पृथक्व के विषय में कह रहे हैं अन्नम भट्ट जी पृथकत्व का लक्षण तथा आश्रय बता रहे हैं साधारण कारणम पृथक्व व्यवहार का जो असाधारण कारण है उसे कहा जाता है पृथक्व नवद्रव्य वृत्ति ही वो रहेगा नवद्रव्य में तो पृथक्व्यवहार असाधारण कारण पृथक्व सर्वद्रव्य वृत्ति तो पृथक व्यवहार तो का जो असाधारण कारण है पृथक कहते हैं अलग अलग को भिन्न भिन्न को तो घट पट से भिन्न है पृथक है घट पटात पृथक तो ये व्यवहार शब्द का तो अर्थ क्या है व्यवहार यानी शब्द प्रयोग और पृथक शब्द का प्रयोग ये पृथक व्यवहार कहलाएगा तो पृथक शब्द व्यवहार का जो असाधारण कारण होगा वो पृथक्त्व तो गुण होगा पृथकत्व तो गुण जिसमें रहेगा उसका उसमें पृथकत्व पृथक व्यवहार होगा पृथक शब्द का प्रयोग होगा पृथकत्व गुण जिस पदार्थ में रहेगा उसी का उसी के लिए पृथक शब्द का प्रयोग होगा तो ये कहते हैं कि पृथक व्यवहार असाधारण कारणम पृथक तो घट पटात पृथक घटात पटात पृथक तो पट से घट पृथक है ये जो शब्द प्रयोग हो रहा है घट के लिए पृथक शब्द का प्रयोग क्यों हो रहा है कि घट पृथ्वी नाम का द्रव्य है उसमें पृथक तो नाम का गुण रहेगा इसलिए पृथक शब्द का प्रयोग हो रहा है पृथिव्या जलम पृथक पृथ्वी से जल पृथक है तो जल भी एक द्रव्य है उसमें भी सर्व द्रव्य वृत्ति है ना पृथक गुण तो जल में भी पृथक गुण है इसलिए पृथ्वी नामक द्रव्य से जल नामक द्रव्य पृथक है यह शब्द प्रयोग हो रहा है नहीं। तो वे जो हैं उनके लिए पृथक शब्द का प्रयोग नहीं होता गुणादि के लिए गुणादि के लिए पृथक शब्द का प्रयोग नहीं होगा अपितु द्रव्याद गुण भिन्न ये तो प्रयोग होगा उसमें भेद यानी अनुन्या भाव तो रह सकता है गुण में द्रव्य का भेद यानी अनुन भाव रह सकता है लेकिन द्रव्यात गुण पृथक ये शब्द प्रयोग नहीं होगा पृथक शब्द का प्रयोग द्रव्यों के लिए ही होगा एक दूसरे से आपस में भिन्न करने के लिए तो यहां पे गुण जैसे से हाँ पृथक गुण जिसमें रहेगा पृथक गुण गुण होने के कारण द्रव्य में ही रहेगा द्रव्य ही उसका आश्रय होगा और पृथक तो गुण जहाँ रहेगा वह पृथक शब्द का अर्थ बनेगा वाच्य होगा तो पृथक गुण किस में रहता है पृथक शब्द ही बता रहा है पृथक गुण से विशिष्ट को पृथक धर्म से विशिष्ट जो है वो है पृथक जैसे मनुष्यत्व तो धर्म से विशिष्ट को तो मनुष्य कहा जाता है घटत्व धर्म से विशिष्ट को घट कहा जाता है पृथक गुण से विशिष्ट को पृथक कहा जाता है ठीक है नहीं कह सकते इसलिए नहीं कह सकते कि पृथक गुण ये पृथक शब्द का प्रवृति निमित्त है पृथक्व धर्म ये प्रवृत्ति निमित्त किसका पृथक शब्द का जैसे घट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा जिसमें घट शब्द का प्रवृति निमित्त होगा उसी के लिए घट शब्द का प्रयोग होगा और घट शब्द का प्रयोग क्या नाम घट शब्द का प्रवृति निमित्त घटत्व है वो घट व्यक्तियों में रहेगा उन घट व्यक्तियों को ही कहा जाएगा घटना इस शब्द से घट शब्द का प्रयोग नहीं के लिए होगा मनुष्यत्व धर्म जिसमें होगा उसी के लिए मनुष्य शब्द का प्रयोग होगा ऐसे पृथक शब्द का प्रयोग उसमें ही होगा जिसमें पृथक शब्द का प्रवृत्ति निमित्त पृथकत्व तो रहता है और पृथकत्व तो गुण है गुण होने से द्रव्य में रहेगा गुण का लक्षण ही है द्रव्य समुआम कर्म भिन्न सती द्रव्य समुवायित गुणत्व द्रव्य समूह तत्व गुणत्व तो जो द्रव्य में समुवाय संबंध से रहे उसे गुण कहा जाता है यद्यपि कर्म भी समय सम्बन्ध रहता है लेकिन इसलिए कर्म को कर्म भिन्न सती ये जोड़ा जाता है जो कर्म से भिन्न हो और द्रव्य में समवाय सम्बन्ध रहता हो उसे कहा जाएगा गुण ये गुण सामान्य का लक्षण है गुण उसी को कहेंगे तार्किक लोग जो द्रव्य में ही समय संबंध से रहेगा अन्य में नहीं रहेगा तो स्वयं गुण में भी गुण नहीं रहता बाकी छह पदार्थों में से कहीं पर भी समय संबंध से गुण रहता ही नहीं है 24 गुणों में से एक भी तो पृथक तो यदि गुण है तो समय संबंध से कहां रहेगा द्रव्य में ही और जहाँ तो गुण रहेगा उसी के लिए पृथक शब्द का प्रयोग होगा तो प्रिथक तो गुण होने से द्रव्य में ही रहेगा इसलिए द्रव्यों के लिए ही पृथक शब्द का प्रयोग होगा अभाव के लिए या गुण के लिए या कर्म आदि में पृथक शब्द का प्रयोग नहीं होगा जैसे मनुष्य शब्द का प्रयोग मनुष्यत्व धर्म जहां नहीं है अश्वादि में वह नहीं होता तो पृथक व्यवहार असाधारण कारणम पृथकत्व और वो रहेगा कहा तो कहा सर्व द्रव्य वृत्ति तो सर्व द्रव्य यानी समस्त द्रव्य और समस्त द्रव्य हैं कितने नौ तो नौ द्रव्य में रहता है ये नौ द्रव्यों में से सब द्रव्यों में रहेगा सर्व द्रव्य वृत्ति तो ये कहते हैं इस प्रकार ये पृथक्व का लक्षण हुआ अब पृथकत्व के बाद में आता है संयोग नाम का गुण संयोग नाम के गुण का लक्षण है संयुक्त व्यवहार हेतु हू संयोग सर्वद्रव्य तो जो संयुक्त शब्द के प्रयोग का हेतु यानी असाधारण हेतु बने उसे कहा जाता है संयोग तो संयुक्त शब्द का प्रयोग के प्रति असाधारण हेतु संयोग नाम का गुण कहलाता है संयोग नाम का जो गुण है उसमें संयुक्त इस पद के शब्द इस शब्द प्रयोग का असाधारण कारणत्व तो रहता है हेतु शब्द में हेतु से लेना असाधारण हेतु तो संयुक्त इस शब्द प्रयोग का जो असाधारण हेतु होगा उसे कहा जाएगा संयोग सर्वद्रव्य वृत्ति ये भी सब द्रव्य रहता है जितने द्रव्य हैं उनमें से प्रत्येक में रहेगा इसलिए इसे सर्वद्रव्य वृत्ति कहते हैं इसलिए संयुक्त यह शब्द प्रयोग गुणादि में नहीं होगा संयुक्त शब्द शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है संयोग और संयोग होता है एक संबंध और वो केवल द्रव्य द्रव्य का जो आपस में संबंध होता है उसी का नाम है संयोग इसलिए कहते हैं तार्किक लोग कि द्रव्य द्रव्यो रेब संयोग द्रव्य एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ जो संबंध होता है उसी को संयोग कहते हैं बाकी छह पदार्थों का जो संबंध होगा एक दूसरे के साथ या छह पदार्थों का द्रव्य के साथ संबंध होगा तो संयोग नहीं होगा एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ संबंध का नाम ही संयोग होगा हाँ हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ तो जो द्रव्यों का आपस में संबंध है उसी का नाम संयोग है वो इसलिए तो उसको कहा जा रहा है नवद्रव्य वृत्ति यानी सर्व द्रव्य वृत्ति और सभी पदार्थ में रहता यदि तो फिर द्रव्य को हटाना पड़ता सर्व पदार्थ वृत्ति ये कहते हैं लेकिन संयोग गुण होने से बाकी छह पदार्थ में रहेगा ही नहीं रहेगा केवल कितने में द्रव्य में ही द्रव्य में ही सामान्य गुण होने से द्रव्य में रहेगा तो जो द्रव्यों का परस्पर संबंध बनता है उसका नाम है संयोग संबंध और ये संयोग संबंध जिन द्रव्यों में होगा उन्ही द्रव्यों के लिए संयुक्त शब्द का प्रयोग होगा इसे पृथक गुण जिन द्रव्यों में रहता है उन्हीं का उन्हीं के लिए पृथक शब्द का प्रयोग होता है ना ऐसे ये जो है संयोग भी जिन जिन द्रव्यों में रहेगा उन्हीं द्रव्यों के लिए प्रयोग होगा संयुक्त इस पद का प्रयोग होगा हाँ समु भी संबंध है संयोग भी संबंध है कई संबंध होते हैं स्वरूप भी संबंध है तो संयुक्त से लेना संयोग संबंधवान संयोग संबंध जिसका होता है ना उसे संयुक्त कहते हैं संयोग संबंध जिनमें हुआ उन्हें कहा जाता है संयुक्त ये दो अंगुलियां हैं इन दो अंगु... ये भी द्रव्य हैं ये भी द्रव्य हैं दोनों द्रव्य हैं कि नहीं नौ द्रव्यों में से क्या नाम सात पदार्थों में से अंगुलियों को कौन सा पदार्थ माना जाएगा द्रव्य तो ये जो द्रव्य हैं दो अंगुलियाँ इनका आपस में जो संबंध हुआ ये एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ संबंध हुआ वो संयोग कहलाया और ये अलग अलग है तो इसमें भी पृथक्व तो है इसमें भी पृथक्व तो है और ये अब संयोग हुआ तो दोनों में ये संयोग एक संबंध है संबंध द्विष्ट होता है द्विष्ट होता है का मतलब दो में रहता है जैसे कहते हैं आश्रम में रहने वाले को गृहस्थ कहते हैं घर में रहने वाले को और द्विष्ठ कहते हैं दो में रहने वाले को द्विष्ट कहा जाएगा तो ये द्विष्ट है कौन संयोग संबंध जो भी संबंध होता है दो में रहेगा जो उसके संबंधी है संबंध तो दो में ही होता है एक का संबंध नहीं होता स्वरूप भी एक संबंध है, है? वहाँ भी दो हैं ऐसे यहाँ ये टेबल है टेबल पर घट का अभाव है तो घटा भाव टेबल में स्वरूप संबंध से रहता है एक घटा भाव हुआ और एक टेबल हुआ दोनों का आपस में क्या संबंध बना स्वरूप संबंध स्वरूप संबंध से घटा भाव टेबल पर है हाँ तो ये एक संबंध का आश्रय होता है एक प्रतियोगी होता है आश्रय को अनुयोगी कहते हैं जैसे अभाव का अनुयोगी और प्रतियोगी होता है ना ऐसे संबंध का भी एक अनुयोगी एक प्रतियोगी होता है जहाँ संबंध रहेगा संबंध का आश्रय जो होगा वो हो जाएगा अनुयोगी और जिसका संबंध होगा वह प्रतियोगी यश संबंध सप यत्र संबंध स अनुयोगी तो इस अंगुली का इस अंगुली के साथ संबंध हुआ तो ये अंगुली हो जाएगी प्रतियोगी ये हो जाएगी अनुयोगी इसका इसके साथ है तो ये प्रतियोगी ये अनुयोगी और इन दोनों को कहा जाएगा संयुक्त हैं आपस में एक दूसरे का संयोग संबंध है तो संयुक्त पद का पद प्रयोग का जो असाधारण कारण है उसे संयोग कहते हैं और वह संयोग नवद्रव्य में रहता है समवाय संबंध नित्य संबंध है समु का लक्षण बताया था ना वहां पर नित्य सम्बंध समवाय और वो अवयव अवयविका गुण गुणी का, गुन, का जाति द्रव्य जातिमान का और क्रिया क्रियावान का होता है जो सम्बन्ध वो समवाय संबंध और यह अवय अवयविका अवयव अंतर के साथ द्रव्य का यानी अवयव अवयवी का ही संबंध नहीं हो रहा है अवयवी अवयवी का भी हो रहा है और जो निरवय द्रव्य है अलग अलग उनका भी आपस में जो संबंध हो रहा है उसे कहा जा रहा है संयोग अलग अलग नौ द्रव्यों क्या न द्रव्यों का आपस में जो संबंध नौ नौ द्रव्य जो अलग अलग है वो एक दूसरे के न तो अवयो अवयी हैं न तो गुणगुणी हैं न तो जाति जातिमान हैं न तो क्रिया क्रियावान है लेकिन वो द्रव्यों का आपस में संबंध हो रहा है वो संयोग होगा तो भेद, भेद नहीं स्वतंत्र अलग व्यक्ति दो संबंध के कई भेद हैं उसमें से एक समय भी है अपना अस्तित्व लेकर के बैठा हुआ और एक संयोग भी है उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है स्वतंत्र कार्य है ऐसे ये जो है स्वरूप संबंध उसका अपना अलग अस्तित्व है कई संबंध होते हैं कार्य कारण भाव संबंध भी होता है तो अनुयोगी प्रतियोगी भाव संबंध भी होता है कई एक संबंध होता है हैं संयोग संबंध ऐसे द्रव्यों का जो आपस में संबंध होगा वो संयोग संबंध होगा आत्मा में आत्मा भी आत्मा में भी स्वरूप सु, संबंध से रहते हैं बाकी का जो अभाव आदि वो आत्मा में स्वरूप संबंध से रहते हैं इनके यहां इसलिए जो है वो स्वरूप संबंध कोई जरूर नहीं कि अनात्मा का ही एक दूसरे के साथ होगा विशेष करके अभाव का संबंध माना जाता है स्वरूप संबंध उसके आश्रय के साथ अभाव जहाँ रहता है वो स्वरूप संबंध से रहता है वहाँ तो संयोग एक संबंध है वो गुण है और समय गुण नहीं है संयोग गुण है ये भी अंतर है ना स्वरूप भी स्वरूप का तो मतलब होता है जिसमें रहेगा वह तो वो द्रव्य भी हो सकता है गुण भी हो सकता है कर्म भी हो सकता है स्वरूप संबंध तो सात पदार्थ में से कोई भी हो सकता है किसी में भी उसका अंतर्भाव होगा ने घट नहीं दिख रहा है तो घट का अभाव है अभी चश्मा या दिख रहा है तो चश्मे का अभाव नहीं है तो जिसका भी अभाव रहेगा वो स्वरूप संबंध से रहेगा और जिसके अभाव को बताया जा रहा है उसको कहा जाएगा प्रतियोगी और जहां अभाव रह रहा है उस, उसको कहा जाएगा अनुयोगी उस अभाव का तो संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग सर्वद्रव्य वृत्ति अब संयोग के बाद आता है विभाग विभाग की चर्चा करते हैं कल